अचानक विक्रांत वहां खड़े खड़े हंसने लगता है उसे बड़े ध्यान से देखने लगती उसे यू हंसता देख पुष्कर ने कहा हंस लो हंस लो तुम्हारे हंसने के ज्यादा दिन अब बचे नहीं है देखता हूं कब तक हंसते हो वहां मौजूद मंजू ने भी विक्रांत की तरफ एक नजर देखा और फिर वो बिना कुछ बोले वहां से जाने के लिए मुड़ पड़ी मंजू को जाते देख विक्रांत ने उन्हें रोक लिया अरे मंजू मैडम एक मिनट रुको आपको मेरा गवाह बनना है मंजू को कुछ समझ नहीं आया और वो पीछे मुड़कर विक्रांत को कुछ अजीब नजरों से देखने लगी फिर विक्रांत ने पुष्कर की तरफ देखते हुए कहा क्यों सर जी शर्त तो याद है ना आपको जो हमारे बीच लगी थी इतना कहकर विक्रांत फिर से हंसने लगता है हाँ हाँ बिल्कुल याद है तुम्हारे बारह रुपए मेरे पास रखे हुए है केस सॉल्व कर लेना और तुरंत आकर मुझसे ले जाना लेकिन अभी तुमने केस सॉल्व नहीं किया है अभी भी वो मुजरिम पकड़ा नहीं जा सका है। जब पकड़ लेना तब आना <laughs> पकड़ लूंगा उसको भी सात दिन के अंदर पकड़ने की बात हुई थी ना अभी तो सात दिन हुए भी नहीं सिर्फ पांच दिन हुए हैं मेरे ख्याल से हाँ हाँ पांच दिन हुए हैं दो दिन बाकी है अभी देखता हूं तुम दो दिन में कौन सा तीर मारकर दिखाते हो बोल तो ऐसे रहे हो कि अभी तुरंत ही उसे पकड़ लाओगे <laughs> पुष्कर ने उस मुजरिम को जरूर पकड़ लाऊंगा बोलो मैडम उस दाव लगाओगी विक्रांत ने जोर जोर से हंसते हुए कहा चलो मेरी तरफ से भी तुम्हें ऑल द बेस्ट तुम इसी बहाने उसे पकड़ कर तो दिखाओ मंजू ने विक्रांत पर क्या हो गया है ये नशे में तो नहीं है बेवकूफ को लगता है कि वो उस मुजरिम को पकड़ लेगा सारे सबूत और गभा तो मंजू के पास है और उसकी टीम भी उसके साथ है फिर भी इसको लगता है कि यह अकेले ही उसे पकड़ लेगा <laughs> विक्रांत को ना जाने क्या हुआ था वो अभी यही नहीं रुका बल्कि वहां खड़ी फोर्स से भी शर्त लगाने के लिए, के लिए कहने लगा चलो आप लोग भी कुछ दा आवाज मालो अब अगर इस मुजरिम को मैं पकड़ लेता हूँ तो मंजू मैडम आपके पैसे को डबल देंगी और अगर मैं नहीं पकड़ पाया तो फिर मैं आपके पैसों को दस गुना करके वापस करूंगा बोलो क्या बोलते हो वहां खड़े पुलिस वालों में से कुछ को तो विक्रांत का ये ऑफर काफी पसंद भी आया लेकिन अपने सीनियर ऑफिसर के आगे किसी के बोलने की हिम्मत नहीं हुई थी एक बात तो सभी श्योर थे कि कुछ भी हो जाए अब ये विक्रांत तो उस मुजरिम को नहीं पकड़ सकता बताओ भाई किसी को कमाना है कुछ विक्रांत ने फिर से वहाँ खड़े लोगों से पूछा लेकिन कोई भी आगे निकलकर नहीं आया क्या यार तुम लोग किसी काम के नहीं हो चलो मैं तो जा रहा हूं उसे पकड़ने के लिए तुम लोगों को जो करना है करो इतना कहकर विक्रांत वहाँ से जाने के लिए मुड़ पड़ा तभी सुनिधि ने उसके पीछे आते हुए कहा सर रुकी नहीं मैं अकेले जाऊँगा इस बार मेरे साथ मत आओ मैं अकेले ही उसे पकड़ कर ले आऊंगा मुझे तुम्हारी मदद की भी जरूरत नहीं ओह आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं बाहर का रास्ता उधर से है विक्रांत कब्रिस्तान से बाहर जाने के बजाय और अंदर की तरफ बढ़ा जा रहा था सुनीदी के कहने के बाद उसे ध्यान आया ओह हाँ मैं गलत रास्ते पर जा रहा था इतना कहकर विक्रांत फिर से ज़ोर जोर से हंसने लगा वहाँ मौजूद लोगों को लग गया कि शायद अभी भी विक्रांत के ऊपर से उस इंजेक्शन का असर खत्म नहीं हुआ था विक्रांत को होश में ना देख पुष्कर ने जमीन पर थूकते हुए कहा जो इंसान सीधी चाल भी नहीं चल पा रहा है वो इतने बड़े मुजरिम को पकड़ने की बात कर रहा है हद है वैसे पहले इसे कोई पकड़कर होश में लाओ लेकिन इसके बावजूद विक्रांत के कदम वहां नहीं रुके वो फिर से आगे बढ़ता गया अब तो सुनिधि ने भी अपना माथा पीट लिया थोड़ी दूर जाने के बाद विक्रांत अचानक से गोल गोल चक्कर काटने लग गया वो तीन चार कब्र के चारों तरफ घूमते हुए चक्कर लगा रहा था किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था आखिर विक्रांत वहां कर क्या रहा है? उसका दिमाग तो नहीं फिर गया विक्रांत अपने सिर को खोजाते हुए इधर चिल्लाने लग गया मिल गया मिल गया मिल गया मंजू के साथ ही वहां खड़े सभी पुलिसकर्मी उसकी तरफ ध्यान से देखने लगे तभी अचानक से वो गायब हो गया मंजू को कुछ शक हुआ उसकी नजरे लगातार विक्रांत को ढूंढ रही थी फिर मंजू जोर से दौड़ती हुई उसके पास पहुंची उसके पीछे पीछे सभी पुलिस वाले भी दौड़ते हुए वहां पहुंचे मंजू के साथ ही पुष्कर गीता और सुनिधि भी वहां भागकर पहुंचे वहां पहुंचकर देखा तो विक्रांत एक छोटे से सुराख में घुसा हुआ था मात्र एक मीटर व्यास के इस सुराख में से जब विक्रांत बाहर आया तो उसने एक लड़की का भी हाथ पकड़ा हुआ था उस लड़की ने टाइट पैंट पहनी हुई थी और उसके सिर पर हरे रंग की कैब थी बेशक ये लड़की आशमा ही थी जो कहीं भी भाग कर नहीं गई थी बल्कि वहीं पर एक गड्ढे के नीचे छुपकर बैठी हुई थी वहां से बाहर निकलने के बाद विक्रांत ने वहां खड़े लोगों से कहा प्लीज इसके साथ मेरी एक फोटो क्लिक कर दो तुरंत ही पुलिस ने आश्मा को गिरफ्त में ले लिया और फिर वैन में भरकर जेल के लिए रवाना हो गए विक्रांत पुलिस वैन में आशमा के ठीक सामने ही बैठा हुआ था आशमा उसे कुछ अजीब नजरों से घूरे जा रही थी विक्रांत को ना जाने क्यों उस लड़की की नजरों से थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी ये सोचकर ही उसे काफी अजीब लग रहा था कि उसके सामने बैठी लड़की तीन तीन लोगों का हाथ काट चुकी है वो सोच में डूबा ही हुआ था अचानक से उसकी पीठ पर किसी का हाथ पड़ा वाह सर आपने तो कमाल ही कर दिया गजब ओ तुम तुमने तो मुझे डरा ही दिया अच्छा डरा तो आपने मुझे दिया था उस कब्र में घुसकर चुनिदी ने हंसते हुए कहा वैसे आपको पता चला कि आशमा वहीं छुपी हुई है विक्रांत कुछ पल शांत रहा और फिर उस सोचने के बाद बोला उसके पुराने केसेस के बारे में जानकर तुम्हें याद नहीं है उसके घर में मिले स्वरूप से पता चला कि जब उसने पहले विक्टिम का हाथ काटा था तो एक हफ्ते तक उसके घर के पास ही रुकी हुई थी ताकि उसे कोई पकड़ ना सके इसलिए मुझे शक था कि इस बार भी वो कुछ ऐसा ही करेगी ऊपर से उसकी माँ ने भी मुझे बताया था कि आशमा चार पांच दिन के लिए बाहर गई हुई है इससे मुझे यकीन हो गया था कि वो निश्चित तौर पर खुद को सेफ रखने के लिए क्राइम करने के बाद यहीं आसपास कुछ दिन तक रहने का प्लान बना रही है अच्छा हाँ सही बात है और उसके लिए ये सब करने के बाद छुपने के लिए सबसे सेफ जगह यही थी क्योंकि ना तो यहाँ ज़्यादा कोई आता जाता है और ना ही यहाँ कोई सी कैमरा आदि लगा है सुरीदी ने कहा अच्छा ये तो ठीक है लेकिन आपको उसके छुपने की एग्जैक्ट जगह कैसे पता चली ने फिर से पूछ लिया, लेकिन इस बार विक्रांत के पास कोई सटीक जवाब नहीं था क्या सुनिधि के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब विक्रांत ने दिया ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को